श्री राम कृष्ण की अंत्य लीला बलराम भवन में सात दिन दूसरा ठाकुर श्री राम कृष्ण बलराम भवन के दूसरे मंजिल में हैं सवेरे ही वहाँ मास्टर महाशय उपस्थित हुए वे मेट्रोपॉलिटन स्कूल के श्याम बाज़ार वाले शाखा के प्रधान अध्यापक हैं विद्यालय 100 श्याम पक स्ट्रीट में स्थित है आज 27 सितंबर रविवार अठारह सौ कृष्ण तृतीया है श्री राम कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे थे तेल के लिए व्यग्र हुए आप कमरे के फर्श पर बैठे थे पहले आपने अपने बालों पर स्वयं ही तेल लगाया सेवक हरीश का हाथ सिर पर से हटा दिया बलराम के यहाँ जगन्नाथ देव की रोज ही पूजा अर्चना होती थी स्थान के पश्चात श्री रामकृष्ण ने जगन्नाथ देव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की आपने कहा कि जगन्नाथ का चित्र जगन्नाथ देखने की इच्छा हो रही है भवन के अंतपुर में दूसरे मंजिल के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर था श्री रामकृष्ण वहाँ गए और जगन्नाथ देव के दर्शन करके जल्दी ही अपने कमरे में लौट आए श्री रामकृष्ण ने राखाल की ओर देखा पास में ही एक आराम कुर्सी पड़ी थी आपने इशारे में राखाल को उस पर बैठने को कहा राखाल के कुर्सी पर बैठते ही श्री रामकृष्ण का मुखमंडल प्रसन्नता से उज्जवल हो गया तीसरे पहर स्कूल से लौटते समय मास्टर महाशय बलराम भवन आए हैं लगभग तीन बजे थे मास्टर महाशय को संकेत कर श्री रामकृष्ण ने पूछा छोटा नरेन क्या चाहता है जी नरेन मित्र मास्टर महाशय का छात्र था वह श्याम पुकर में रहता था स्नेहवश ठाकुर उसे छोटा नरेंदन कहकर पुकारते थे ठाकुर के साथ उसका प्रथम परिचय 7 मार्च 1885 के कुछ पहले हुआ था ठाकुर उसकी पवित्रता की प्रशंसा करते थे कभी कभी उसे देखने के लिए व्याकुल हो जाते थे मास्टर महाशय ने अपने एक किशोर छात्र बंकिम की भक्ति के बारे में ठाकुर को बतलाया यह सुन आप प्रसन्न हुए ऐसे समय नरेंद्र आ गए नरेंद्र ने मास्टर महाशय की ओर इंगित कर श्री रामकृष्ण से कहा कल रात को दो मसहरियों के बीच में सोए रहे निरीह भोले है ना इसी समय मुर्शिदाबाद से एक वैष्णो बाबा जी आए उनके साथ भक्त नौगोपाल घोष थे पुथी में इस घटना का विवरण निम्नानुसार दिया गया है प्रभु के खेल की एक दिन की बात सुनो अपराह्ह्न का समय था गौरांग के एक ब्राह्मण भक्त नामावली ओढ़े हुए थे प्रभु की महिमा लोगों से जानकर कभी कभी दर्शन करने आते थे वह सरल स्वभाव के थे उन्होंने गौरांग के प्र... गौरांग को प्रभु में देखा नाना प्रकार का ईश्वर चिंतन करते करते अंत में वे बलराम बसु के घर उपस्थित हुए श्री रामकृष्ण भक्तों से घिरे बैठे थे बाबा जी ने श्री रामकृष्ण के चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया अपने बाबा जी को बैठने के लिए इंगित किया नवगोपाल घोष ने बाबा जी का परिचय करवा दिया इसके बाद बाबा जी खड़े हो गए और श्री रामकृष्ण को उन्होंने दो बार प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने इशारे से ही कहा आधार अच्छा है पुथी के लेखक ने इस संदर्भ में एक संवाद दिया है श्री रामकृष्ण हाथ में एक पंखा लिए हवा झल रहे हैं बाबा जी की इच्छा हुई कि वे श्री रामकृष्ण को पंखे से हवा करें अंतर्याम प्रभु बाबा जी के अभिलाषा को समझ गए और उन्हें पंखा दे दिया पंखा पाकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और जी भरकर कर श्री रामकृष्ण को हवा करने लगे श्री कृष्ण आज मेरा नसीब अच्छा है नरेंद्र ने इसके अर्थ की व्याख्या की वैष्णो बाबा जी आप इसे एक प्रकार से मेरा सौभाग्य ही कह सकते हैं जैसे निमाई ने जगाई तथा मधाई नामक दो पापियों का परित्राण किया था यह सुन श्री रामकृष्ण की आँखों से प्रेमाश्रू बहने लगे आप बिस्तर से उठकर बाबा जी की ओर आए और, और भाभा विष्ट हो गए कमला द्वारा सेवित वे अमूल्य चरण भाभावेश में श्री कृष्ण ने बाबा जी के वक्षस्थल में अर्पित कर दिए इससे भाग्यवान ब्राह्मण का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक श्री रामकृष्ण के चरण को अपने वक्षस्थल पर धारण किए रहे और पुलकित हुए श्री रामकृष्ण बोलो कृष्ण चैतन्य अत्यधिक भाव के कारण बाबा जी ने चिल्लाकर कहा गौर कृष्ण चैतन्य प्रेम दयाल निताई भाव विभव राम कृष्ण पुनः प्रेमाश्र विसर्जित करने लगे आपने अपनी आँखों को हाथ से ढक लिया परंतु फिर भी आंसू बहते रहे भाव विभो राम कृष्ण के चरण कमल वैष्णो के वक्षस्थल पर स्थापित थे और उसने उन्हें बड़ी सावधानी से धारण कर रखा था प्रेम वितरण के इस मनमोहक दृश्य को देखकर भक्तगण मुग्ध हो गए प्रकृतिस्थ होने के बाद ठाकुर ने बाबा जी को लक्ष्य कर कहा तुम तो चंगे हो मेरे इसको अर्थात कंठ पीड़ा को ठीक कर दो कैसे ठीक होगा अर्थात अवषधि इत्यादि धोना कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण चिंतित हो गए क्योंकि भाभा होकर आपने दूसरे के वक्ष पर अपना पैर रख दिया था मानो अपने आचरण के समर्थन में ही कहने लगे समझ गया अर्थात पैर वृक्ष में रखते समय महावायु ऊपर की ओर जा रही थी सीना धुक धुक कर रहा था उस समय शरीर ज्ञान नहीं रह पाता क्या अपराध हो गया क्या अपराध हो गया श्री रामकृष्ण फिर बोले अंदर कोई एक है जो यह सब कर रहा है तीसरा आज सोमवार है अट्ठाईस सितंबर अठारह सौ पच्चासी स्कूल जाते समय मास्टर महाशय श्री राम कृष्ण के पास आए लगभग साढ़े नौ बजे का समय होगा श्री कृष्ण स्नान के लिए प्रस्तुत हो रहे थे ठाकुर को तेल लगाया जा रहा था आपने मास्टर महाशय से पूछा डॉक्टर क्यों नहीं आया मास्टर महाशय प्रताप डॉक्टर ने कल कहा था कि वह दस या ग्यारह बजे आएंगे फर्श पर बैठे श्री राम कृष्ण स्नान करते रहे सेवक हरीश से बोले उस लोटे को ले आ मास्टर महाशय लोटा लाने बढ़े और बाबूराम से पूछा कि लोटा कहाँ है श्री रामकृष्ण ने इंगित करके बताया कि लोटा कमरे में है और उसे धोकर उन्हें दिया जाए स्नान के पश्चात जगन्नाथ देव के दर्शन और प्रणाम करने गए कुछ देर बाद ठाकुर अपने कमरे में लौट आए कमरे में एक आराम कुर्सी थी राखल ने श्री रामकृष्ण से आग्रह करके कहा बैठिए ना श्री रामकृष्ण कुर्सी पर आराम से पीठ देकर बैठ गए और पैरों को फैला दिया राखाल ऐसे बैठकर ध्यान अच्छा होता है श्री रामकृष्ण ऊर्धवक नहीं होता थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण ने संकेत से ही पूछा इस कुर्सी का मूल्य कितना है बलराम कटक में इसका मूल्य छः रुपये है परंतु यहाँ दस बारह रुपये होंगे श्री रामकृष्ण हरीश से खाना खा लिया क्या श्री राम कृष्ण राखाल से उनसे जाकर खाने के लिए कह तो राखाल शर्म आती है श्री कृष्ण साहस मास्टर महाशय खाना खा लिया राखाल ये घर से खाकर आए हैं श्री राम कृष्ण पूर्ण के बारे में मास्टर महाशय से कहते हैं पूर्ण को पालकी में ढक कर नहीं ला सकते मास्टर महाशय यहाँ मोहल्ले के लोग देखेंगे इस कारण डर लगता है संभवतः पाँच सात दिन में आपको देखने आएगा पूर्ण मास्टर महाशय के स्कूल में पांचवी कक्षा में पढ़ते थे ठाकुर कहते कि पूर्ण विष्णु का अंश है नरेंद्र के नीचे ही पूर्ण का स्थान है उसे देखने के लिए ठाकुर व्याकुल हो जाते तथा पूर्ण के अनुराग की प्रशंसा करते थे परंतु पूर्ण के संरक्षक ठाकुर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को पसंद नहीं करते थे अथा उन्होंने पूर्ण को मास्टर महाशय के स्कूल से हटा लिया और एक दूसरे स्कूल में भर्ती करवा दिया श्री राम कृष्ण मास्टर महाशय से क्या मैं यहाँ ठीक हूँ मास्टर आप अवश्य ठीक हैं मास्टर महाशय राखाल को लक्ष्य करके कहते हैं ये श्री राम कृष्ण कुछ खाएंगे नहीं यहाँ राखाल ने क्या उत्तर दिया था यह मालूम नहीं है श्री रामकृष्ण ने अपने मसाले लौंग इलायची आदि का बटुआ लाने के लिए कहा आप बरामदे में जाकर खड़े हो गए राखाल को लगा कि जैसे महिलाएं स्नान करने के पश्चात केस सुखाती हैं श्री कृष्ण भी वैसा ही कर रहे हैं राखाल ने पूछा क्या केश सुखा रहे हैं श्री राम सहास्य हाँ कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने इस बात की ओर इशारा किया कि अखंडानुभूति के पश्चात उनका कर्म त्याग हो गया है आपने कहा पहले स्नान के बाद बेल पत्ता और जगन्नाथ का प्रसाद खाता था अब वैसा नहीं करता हूं क्योंकि यह सब बाहरी आचार मात्र है गिरीश चंद्र दानव तथा कुछ और आदमी आए हैं गिरीश पिछले दिन वाले वैष्णव के विचार के बारे में बोले वैष्णव कह रहे थे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा ही ठीक रहेगी आप किसी वैद्य का नाम बताइए ना। जैसे कृष्ण को बुखार आने पर कृष्ण ने स्वयं ही वैद्य बनकर अपनी चिकित्सा की थी ब्राह्मणों के चरण पखार कर जल पीने के लिए महाप्रभु को बुखार आ गया था मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार चरित्रों को तारना ही आपके इस व्याधि का उद्देश्य है गिरीशचंद्र मास्टर महाशय से हलधारी ने ठाकुर के लिए कहा था कि आप अनचिन्हा पेड़ हैं एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता गिरीश चंद्र श्री रामकृष्ण को आपके गांव में कोई वैद्य हो तो बत, बतलाइए श्री रामकृष्ण ने उत्तर नहीं दिया भाव में हंसते रहे हंसते हंसते आपकी आंखें और मुख लाल सुर्ख हो गया कुछ देर पश्चात आपने अपने रोग लक्षणों के बारे में बतलाया गिरीश मास्टर महाशय से क्या आप अभी चल रहे हैं मास्टर महाशय कुछ समय और रुकना चाहते हैं मास्टर महाशय शायद साढ़े बजने में देर है गिरीश चंद्र हाँ, देर है श्री राम कृष्ण को हंसी आ गई और आप मास्टर महाशय की ओर देखते रहे इन दिनों श्री राम कृष्ण का पथ्य सूजी का पायस था इस बारे में आपने कहा किसी एक समय मन में बात आई थी कि पायस खाकर ही रहना पड़ेगा यह सोचकर मैं भाव में रोया था कि यह कैसा खाना संभवतः इस दिन ही मास्टर महाशय के स्कूल चले जाने के बाद कतिपय प्रसिद्ध वैद्य श्री राम कृष्ण को देखने आए थे इस संदर्भ में स्वामी शारदानंद ने लिखा है वृथा समय नष्ट करना उचित नहीं है यह सोचकर भक्तों ने एक दिवस कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाकर ठाकुर के व्याधि के संबंध में उनके मतामत प्राप्त किए गंगा प्रसाद गोपी मोहन द्वारका नाथ नौगोपाल आदि अनेक वैद्यों ने आकर ठाकुर की परीक्षा की और यह निश्चय किया कि उन्हें रोहिणी नामक दुश्चिकित्स रोग हुआ है जाते समय गंगा प्रसाद ने एक भक्त से कहा डॉक्टर कैंसर कहते हैं वही रोगिणी है रोहिणी है शास्त्रों में इसकी चिकित्सा का विधान रहने पर भी उसे असाध्य बताया गया है वैद्यों से कुछ विशेष आशा न पाकर और अधिक औषधि का सेवन ठाकुर के लिए हानिकारक जानकर भक्तों ने आपकी होम्योपैथी चिकित्सा कराना ही उपयुक्त समझा वचनामृत से ज्ञात होता है कि संभवतः इसी दिन ठाकुर ने वैद्य गंगा प्रसाद से पूछा था यह रोग साध्य है या असाध्य वैद्य ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और चुप रहे बलराम भवन में आने के पश्चात भक्तगण आपको अंग्रेज डॉक्टर को दिखलाना चाहते थे परंतु श्री रामकृष्ण सहमत नहीं हुए जीवन वृत्तांत के लेखक ने कहा है यहाँ बलराम भवन में आने के पश्चात उन्होंने अंग्रेज डॉक्टर से परीक्षा करवाने को मना कर दिया इस कारण प्रताप बाबू ही इलाज करने लगे परमहंस देव का शरीर बालकों से भी अधिक दुर्बल था अतः होम्योपैथी की मात्र एक गोली खाने से उनका शरीर विकृत हो जाता था प्रताप बाबू बहुत सावधानी से औषधि की व्यवस्था करते थे उसी दिन तीसरे पह लगभग साढ़े चार बजे स्कूल की छुट्टी के बाद मास्टर महाशय आए ठाकुर के एकांतिक इच्छा के कारण मास्टर महाशय ने पूर्ण को कहा था कि वह एक बार आपसे अवश्य मिलने आए अवसर पाकर मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण को बताया एक दिन पूर्ण आएगा परंतु घर में जरा इधर बालक स्वभाव श्री राम कृष्ण प्रताप डॉक्टर के न आने पर अधीर हो रहे थे अकस्मात पूर्ण उपस्थित हुआ पूर्ण को देखकर ठाकुर प्रसन्न हुए पूर्ण पसीने से तर हो रहा था यह देखकर ठाकुर श्री रामकृष्ण ने अपने कपड़े से उसका पसीना पोछ लिया पूर्ण के कंधे पर अपने बाएं हाथ को रखकर ठाकुर अश्रु विसर्जन करने लगे और धीरे धीरे निश्चल हो गए चित्रवत इस दृश्य को देखकर मास्टर महाशय को महाभारत की एक घटना स्मरण हो आई श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं सारथी दारुक रथ लेकर उपस्थित है विदाई का बड़ा ही मर्मस्पर्शी स्पर्शिक्षण उदास पांडवगण हाथ जोड़े अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण को निहारते रहे दिन भरा हुआ है दिल भरा हुआ है मुख से कुछ कह नहीं पा रहे श्री कृष्ण ने भी दुखित होकर कुंती झतरा गांधारी विदुर कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास तथा अन्य ऋषियों एवं मंत्रियों से अनुमति ली तत्पश्चात सुभद्रा तथा उत्तरा और उसके पुत्र के हाथों से स्पर्श करते हुए गृह से बाहर आकर रथ पर सवार हुए कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने अपने आप को संभाल लिया आपने राखाव के साथ पूर्ण का परिचय करवा दिया और बोले इसका नाम पूर्ण है श्री रामकृष्ण ने अपने वक्ष पर हाथ रखकर मास्टर महाशय को लक्ष कर कहा मन बहुत विकल होता है पूर्ण की सुलक्षण युक्त आँखें आदि देख कर श्री रामकृष्ण ने कहा अंदर जो है वे मानो आँखों से इस प्रकार देख रहे हैं पूर्ण को जलपान करने दिया गया श्री रामकृष्ण ने हरीश से हरीश को कहा पानी ला दे वे पूर्ण को लेकर एक ओर चले गए मास्टर महाशय को इंगित करके राखाल को भेजने के लिए कहा श्री रामकृष्ण ने पूर्ण को अपने हाथों से पानी पिलाया स्वयं ने ही उसके हाथ धुला दिए और बोले तुम राखाल को दादा कहना उसके साथ तुम्हारा एक संबंध है ठाकुर श्री रामकृष्ण ने स्वयं ही पूर्ण को सुपारी इलायची भी दी श्री रामकृष्ण बिस्तर पर आकर बैठ गए और पूर्ण को बोले पैरों पर हाथ फेर दो बालक पूर्ण बाएँ हाथ से आपके पैरों पर हाथ फेरने लगा तो श्री रामकृष्ण ने कहा दाहने हाथ से करो पूर्ण मास्टर महाशय की ओर देखकर मंद मुस्कुराया श्री कृष्ण भी मुस्कुराने लगे पूर्ण के चले जाने के बाद श्री कृष्ण रुक रुक कर मन ही मन मुस्कुराने लगे आप भाव में हंसते रहे ठाकुर तकिया पर पीठ के सहारे बैठ गए एक एक समाधिस्थ हो गए उपस्थित सभी लोग विस्फारित नेत्रों से उन महापुरुष को देखने लगे अभी हाल ही तो पूर्ण को लेकर प्रसन्न हो रहे थे परंतु अब कहाँ चले गए युवक भवनाथ कमरे में आए और बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे पर संभवतः श्री कृष्ण से किसी प्रकार का संकेत नहीं पाकर निराश होकर बाहर चले गए थोड़ी देर बाद वे फिर आए और वहां बैठे भक्तों से पूछा क्या क्या तुम लोग आओगे श्री कृष्ण ने भवनाथ को तख्त पर बैठने के लिए कहा परंतु भवनाथ फर्श पर ही बैठ गए ठाकुर ने उन्हें जलपान करने के लिए आग्रह किया तो भवनाथ ने मिश्री का एक टुकड़ा ले लिया होम्योपैथी के डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार आए हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण चिकित्सक को अपने रोग लक्षणों के बारे में बतलाया। श्री रामकृष्ण कोई कोई स्थान गोल होकर सूझ जाता है हवा जाकर लौट आती है निगलने के बाद रात को खांसी चलती है मानो अरंडी का तेल अर्थात गले के अंदर हो बाद में मवाद होकर बाहर निकल आता है कंठ के पीड़ा के बार, बारे में ठाकुर ने कहा मानो कोई चाकू भोंक रहा हो फोड़े को काटने से जिस प्रकार यंत्रणा होती है वैसे ही भंक भयंकर वेदना होती है रात किसी प्रकार निकलती है पानी से स्नान करता हूँ रोगी के वक्तव्य को सुनकर तथा उन्हें परीक्षा कर डॉक्टर प्रताप चंद्र ने औषधि निर्धारित की अब डॉक्टर विदा लेंगे उन्होंने अपने औषधि के संदूक को मास्टर महाशय को पकड़ा दिया श्री रामकृष्ण ने इंगित करके डॉक्टर को अपने पास बुलाया और कहा तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है परंतु तुम नहीं आते हो इसके बाद श्री रामकृष्ण स्वयं ही औषधि के संदूक की ओर आगे और, और व्याधि के बारे में डॉक्टर की राय पूछी डॉक्टर प्रताप रोगी को उत्साह देकर कहने लगे आप रोग तो ठीक हो गए हैं श्री राम फिर लाल क्यों है